देवी भागवत आठवां स्कंध सूर्य के गति का वर्णन नारद जिस समय सूर्य इंद्र आदि लोकपालों की पुरी में पहुंचते हैं उस समय इनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होने लगते हैं दो विकर्ण उनके तीन कोण तथा दो पूरियां सब में सूर्य की किरण से प्रकाश फैल जाता है संपूर्ण द्वीप और वर्ष सुमेर के उत्तर स्थित है जो जहाँ सूर्य को उदय होते देखते हैं उनके लिए वही पूर्व दिशा कही जाती है ठीक उसके वाम भाग में मेरू पर्वत पड़ता है इसी को सिद्धांत माना गया है हजारों किरणों वाले सूर्य समय और मार्ग के प्रदर्शक हैं जब ये इंद्र की पुरी से संयमनी पुरी को जाते हैं तब पंद्रह घड़ी में सवा दो करोड़ बारह लाख और पचहत्तर योजन का मार्ग इन्हें तय करना पड़ता है इसी प्रकार वरुणलोक चंद्रलोक और इंद्रलोक को जाने में समय एवं मार्ग की दूरी का नियम है सूर्य को काल चक्रात्मा और द्युमली कहते हैं समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका भ्रमण होता रहता है चंद्रमा आदि अन्य जितने आकाशचारी ग्रह हैं वे नक्षत्रों के तथा उदय और अस्त होते रहते हैं शक्तिशाली सूर्य को त्रयिमय कहा जाता है इनका रथ एक मुहूर्त में चौंतीस लाख 800 योजन का चक्कर काटता है इससे चारों दिशाओं की चारों पुरियां पड़ जाती हैं। प्रभ नाम की वायु इनके रथ के चक्कों को सदा घुमाया करती है जिस रथ पर सूर्य बैठते हैं उसका एक चक्का एक संवत्सर का रूप है ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं 12 अरों 3 घुरो और 6 आवमनियों से यह सम्पन्न है इस रथ की एक धुरी का सिरा सुमेर पर्वत के शिखर पर और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर है सूर्य के रथ का पहिया इस प्रकार घूमता है मानो तेल पेरने का यंत्र चक्कर काट रहा हो जो मानसोत्तर पर्वत के ऊपर सूर्य परिभ्रमण करते हैं इस धुरी में एक अन्य धुरी भी है इसका परिमाण प्रथम धुरी से चार गुना अधिक है यह तैल यंत्र की भांति घूमता हुआ ध्रुवलोकों तक पहुँच जाता है नारद सूर्य के रथ पर बैठने के स्थान की लंबाई 36 लाख योजन और चौड़ाई 9 लाख योजन है यह यो सूर्य के रथ का परिमाण कहा गया है अरुण इस रथ के सारथी हैं गायत्री आदि सात छद उत्तम सात घोड़े कहे गए जाते हैं सारथी द्वारा जोते जाने पर ये घोड़े जगत के कल्याणार्थ महाभाग सूर्य को उन उन स्थानों पर पहुँचाया करते हैं अरुण गरुण के बड़े भाई हैं सूर्य ने इन्हें सारथी के काम पर नियुक्त कर रखा है ये सूर्य के आगे उन्हें की ओर मुख करके बैठते हैं ऐसे ही अंगूठे के पोर्वे के बराबर बाल खुल्लादि ऋषिगण सूर्य के सामने उपस्थित रहते हैं इन ऋषियों की संख्या आठ हजियार है सभी सूर्य के सम्मुख होकर परम मनोहर वैदिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा स्तुति करते रहते हैं ऐसे ही अन्य भी जो ऋषि गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष राक्षस और देवता हैं उनमें से एक देवता एक महीने में सूर्य की उपासना करता है जो सात महीनों में सात देवताओं के द्वारा क्रमशः सूर्य की आराधना होती है सूर्य सर्वव्यापी और सुप्रसिद्ध देवता माने जाते हैं यह नौ करोड़ पचास लाख योजन पृथ्वी में नित्य घूमते हैं प्रत्येक क्षण में दो योजन पथ पार कर जाना इनकी गति का नियम है